प्रेरणागति की अनिवार्यता मेरा कहना है कि हमको एक तत्व में प्रतिष्ठित होना चाहिए नहीं तो अंत में पश्चाताप करना पड़ता है एक कवि कहता है वह अंत में बड़ा दुखी हो जाता है कहता है दूध कहाँ मेरे बचपन का और कहाँ जग के प्रणाले इनसे मिलकर दूषित होने से ऐसा था कौन बचा ले वह था जिससे चरण तुम्हारे धो सकता तो मैं न ल जाता आज तुम्हें अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है छोटेपन से सत्संग यदि नहीं मिलता है तो हमारे बालकों की भावधारा जगत के परनाल में बह जाती है लक्ष्य से भटक जाती है अंत में वह दुखी हो जाता है दूसरा वाक्य वह कहता है यौवन का वह सावन जिसमें जब चाहो जो रस बरसा लो पर मेरी उस दिव्य सुधा को सोख गए माटी के प्याले अगर कहें तुम तब आ जाते जी भर पीते भीग नहाते अब तुमको अर्पित करने को मेरे पास बचा ही क्या है हमको ऐसा पश्चाताप करना पड़े मानव जीवन में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं है आज ही हम इस प्रकार अपना दृढ़ भाव लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करके बढ़े तो अंत में हमको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा अंत में वह यही कहता है भाव छोड़कर पास तुम्हारे मानव का पहुंचा ही क्या है कोई वस्तु भगवान में पहुंच नहीं सकती पर हमारे पास भावधारा है भावधारा को हम भगवान में अर्पित कर सकते हैं और भावधारा जब यदि हमारी भगवान में अर्पित हो गई तो आपके कर्म शुद्ध हो जाएंगे आपका ज्ञान शुद्ध हो जाएगा आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा आपकी रक्षा भगवान करेगा सीमी की चापी सकैत को तासु बड़ रखवाड़ रमापति ओम शांति शांति शांति